वैराग्य निरूपण अंतो ब्यार तरक्तस्तो मुक्ष विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है बशिष्ठो विषय संगम तथा भी विरक्त एवं शक्नोतीक् ब्रह्मण निष्ठित इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है वैराग्य बोधौ पुरुष पक्षिवत पक्षोंजानी विचक्षण विवृक्ति सौधाग्रतलाधिरोहण ताभ्यात सिद्यती हे वैराग्य और बोध इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्ष कामी पुरुष के पंख समझो इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की ही आवश्यकता है अत्यंत वैराग्यवत समाधि समातः प्रबोध प्रबुद्ध तत्स्वय बंधु मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ होता है तथा सुदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है और जो संसार बंधन से छूट गया है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है वैराग्यापरम सुख से जनक पशात्मन स्तच्चे श्रुद्धतरात्मोधसहत स्वाराज्यम्राज्यूतारजस्रमुक्ति युवते यस्मास्मत् स्दात्म सदा प्रज्ञान से जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ भी प्रतीत नहीं होता और वह यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख का देने वाला होता है यह मुक्ति रूप कामनी का निरंतर खुला हुआ धार है इसलिए हे वस्त तो अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो आशा छंदे विशोपमे सुविधे मृत्यो श्रुति त्यक्ता जातिकूलाश्रम स्वभिमति जाति दूरा वसती तजात्मधषणाम प्रज्ञा कुत्में निर्दर ब्रमाश्युत विश्व के समान विषम विषयों की आशा को छोड़ दो क्योंकि यह स्वरूप रूप मृत्यु का मार्ग है तथा तो जाति कुल और आश्रम आदि का भिमान छोड़ कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो देह आदि असत पदार्थों में आत्मबुद्धि को छोड़ो और आत्मा में अहम बुद्धि करो क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सब के दृष्टा और मल तथा द्वैत से रहित जो परब्रम है वही हो ध्यान विधि लक्ष्य ब्रह्मणी मानस दृढ़तरम संस्थाप्य बाह्येन्द्रियस्था विनेश निलतनू चोपेक्षिति ब्रह्मात्मक्यपेतया चाखंडवृत्षम ब्रह्मंदर संप्रृा मुदाशनमेभ्रमेह चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़तापूर्वक स्थिर कर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटा कर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहरनिश मन ही मन आनंदपूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो और ठोथी बातों से क्या लेना है अनात्म चिंतनम त्यक्कम दुख कारण चिंतयात्मानंद रूपम जनमुक्ति कारणम दुख के कारण और मोहरूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो जो साक्षात् मुक्ति का कारण है योतिरसे साक्षी विज्ञानकोशे विलस त्यजसभा सदक्षण अखंडवृत्तियात्मतयानु यह जो स्वयं प्रकाश सब का साक्षी निरंतर विज्ञान में कोश में विराजमान है समस्त अनच पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का तैल धारावत अखंड वृत्ति से आत्म भाव से चिंतन करो एक तम अछिन्ना छन्या वृत्तिया प्रत्यन्तर शून्य स्वस्वतया स्ुटम अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक ही का चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने अत्रत्म दृढ़ीकुवेशदासीनतो घटपटा घटपटादि इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्मबुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घट पट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाए आत्मदृष्टि विशुद्धमतरण स्वरूपे निवेश साक्षिण्यवबोधमात्र समेवाल सबके सब साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखे देहेन्द्रिय प्राण मनोहमा अपने अज्ञान से कल्पित देह इंद्रिय प्राण मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाश महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे घटकुचि गगन मुझे नुद्ध परम हम आदि विमुक्त में जिस प्रकार आकाश घट कलस कुशूल अनाज का कोठा सूची सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है ब्रह्मादि ब्रह्मादिस्तमता मृषा मात्रा उपाधय तथ पूर्ण समात्मा तेका ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तृण पर्यंत समस्त उपाधिया मिथ्या है इसलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्म स्वरूप देखना चाहिए यत्र भ्रांता कल्पित यद्विवेके तन्मात्र नस्म विभिन्न भ्रांति से भ्रांतिदिष्टा रज्जु तद्व विश्वमात्म स्वरूपम जिस वस्तु की जहाँ जिस आधार में भ्रम से कल्पना हो जाती है उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट होने पर रज्जु में भ्रांति वस्तु प्रतीत होने वाला सर्प रूप ही प्रत्यक्ष होता है वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्व आत्म आत्मस्वरूप ही जान पड़ता है स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव स्वयं विष्णुदर्व स्वस्म किंचन आप ही ब्रह्मा हैं आप ही विष्णु हैं आप ही इंद्र हैं आप शिव हैं और आप ही यह सारा विश्व हैं, अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है अंत स्वयं चापि बही स्वयं चय पुस्ता स्वयम पश्चात स्वयं शवाच्याम तथोपरिष्टा स्वयंप्यस्ता आप ही भीतर हैं आप ही बाहर हैं आप ही आगे हैं आप ही पीछे हैं आप ही दाएं हैं आप ही बाएं हैं, और आप ही ऊपर हैं आप ही नीचे हैं बुद बुद सर्वं जलं जैसी तरंग फेन भ्रम बुद्ध बुद्धवादी सर्वस्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेवदेहा हम तमें तत्सर्व चिदेव कसम विशुद्ध जैसे तरंग फेन भवर और बुद्धबुद आदि स्वरूप से सब जल ही है वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है सद वेद जगदवगत वा मनसोह सन्नाव प्रकृति परिन्नीसित पृथकृम मिष्नायाह कलश घटकुंभावगत वदत्ते सभाम हमया मदेरया मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत स्वरूप ही है जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित है उसकी दृष्टि में सत से पृथक और कुछ भी नहीं है मिट्टी से पृथक घट कलश और कुंभ आदि क्या है मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं तू ऐसी भेदमुक्त थी युक्तवाणी बोलता है क्रिया समाभि श्रुतिद्वैतराहितम मिथ्याध्या रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहा और कुछ नहीं देखता ऐसी अद्वैत परक श्रुति सुणोती मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार दैत का अभाव बतलाती है आकाश निर्मल निर्विकल्प निर्सीम निस्पंदन निर्विकारम अंतर्वही शून्य ब्रह्म पर्रह्म किमस् जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल निर्विकल्प निश्चीव निश्चल निर्विकार बाहर भीतर सब ओर से शून्य अनन्ध्य और अद्वितीय है वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है वक्त किम विद्र बहुधा ब्रह्म जीवस्वय ब्रह्मतज्जगदात नुशकल ब्रह्म द्वितुते ब्रह्मवाहमी प्रबुद्धमत स्यक्तबास्फुट ब्रह्मी भूय वसतचिदाननत्म इस विषय में और अधिक क्या कहना है जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है और यह निश्चय है कि जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म ही हूँ वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सचिदानंद स्वरूप से ही स्थित रहते हैं जहिमलमयोशे हम थियोत्थिता मनल कल्पे लिंगदेहे पश्चात निगमगति कीचीय ब्रह्मेण तिठ इस मलमन मलमनकोश में हम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़तापूर्वक त्याग करो तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर तथा ब्रह्म रूप से ही स्थिर होकर रहो सवादते मनुजस्ता तरे साथ क्लेो जनन मरण व्यात्मा शुद्ध शिवाचल तेक्तर स्ुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृत मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रह उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है